सर्वाण्य प्रज्ञान से नाम भवन्ति यहाँ तक पदार्थ शोधन के लिए श्रुति में कहा गया उसके पश्चात एस ब्रह्म ईश इंद्र कह करके तत्पदार्थ शोधन अंत में प्रज्ञान ब्रह्म करके दोनों की एकता और दूसरी व्याख्यान हुई थी ऐसा ब्रह्म एष इंद्र एस प्रजापति एते सर्वे देवता यहाँ तक तव पदार्थ शोधने के लिए इन च पंचमता पृथ्वी के तत्पदार्थ शोधन करके ब्रह्म अंत ब्रह्मतो उपदेश में ब्रह्मोपदेश सिद्ध होगा तक प्रज्ञान ब्रह्म अनुषे प्रज्ञान प्रत्यात्मक निर्विशेषे असंग नि असंगक अखंड तदेत प्रत्यक्षण सत्रजन निर्मल निष्क्रिय शांत अद्वेशोपाधिशेष उपाधि विशेषा प्रत्यता सर्वोपाधिशेषपाधिकाधि विशेष सर्वोपाधेष उपाधुख उपाधि विशेष कर्तव्यभोक्तृत्व दुखिवाद ये सब में नहीं है शुद्ध तुरुष्थ प्रमा शांत प्रत्य भिन्न ब्रह्म ज्ञात वी, वी अद्वयम् नेत स्व शांत सर्व नएतिशेष अपोह संवेद्यम पृप्त वै शक परतृप्त परम नेति नेति कह के के के के के के द्वारा द्वारा द्वारा सर्व सर्व निषेध विशेषों सर्व विशेष का अपहो निषेध सब विशेष का निषेध ने तर के इति न इटी न जितने प्राप्त है विशेष सबका निषेध करके संवेद्य ज्ञ होता है सर्वशब्द प्रत्यय अगोचरण शब्द अभिप्रत्यय शब्द का विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं शब्द प्रत्यय अगोचरम सर्व उपाधि जो दिया है शांतमिति सर्व सर्व का प्रत्येस्थ मितरजन निर्मल सब विशेष विशेष का, का निषेध करने पर एक अवधि निषेध की अवधि अधिष्ठान ही रहता है वही ज्ञान होता है निषेध के द्वारा उसका ज्ञान होता है शब्द सर्वशब्द प्रत्यागोचरम इसमान यो निवर्तन ते अपना पे मन शब्द का विषय नहीं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेदी कुतश्चर ये श्रुति है निर्विशेष आनंद मानव इत्य निर्विशेष ब्रह्मा, ब्रह्मा। ना, ना परियंता, परियंता, है न प्रज्ञानस्य आनंद्रन भूत प्रज्ञ कर्तंपर्तंभ ना भेद केशवा एक निज निर्विशेष के के प्रकार भेद के से जो सविशेष है, है उसमें किस प्रकार भेद हो सकता है, है? इसमें आने के के भेद अनेक उपाधि संबंध से ही भेद प्रतीत होता है वास्तव तो भे नहीं और उपाधि का भेद है एक ही आकाश में नाना विध उपाधि घटक कुप करक आदि संबंध से ना ना आकाश कहा तो घटाकाश कर्काकाश कूपाश इत्यादि भेद व्यवहार होता है इस में कहा गया तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि भवति अत्यंत विशुद्ध जो प्रज्ञा है विशुद्ध प्रज्ञा है माया विशुद्ध सब्त प्रधान प्रकृति है इसी उपाधि के संबंध से सर्वज्ञम भवती ईश्वर संज्ञा ऐसे ईश्वर संज्ञ को हो जाता है ठीक है टीका में विशुद्धोपाधि संबंधा विशेष्यजापति विशुद्धोपाधि संबंध समानते है फिर भी ईश्वर अंतरियामी है कारणोपाधिक गर्भे सूक्ष्म बुद्धि प्राणोपाधिक है प्रजापति है स्थूल स्वरोपाधि ये सर्वज्ञ से भेद कहते सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम सर्वसाधारण ऐसे अभ्याकृत रूप जगत बीज का प्रवर्तक है ईश्वर नियंत्रित अंतर्यामी संज्ञा होती और नियंत्रण होने से उसका नाम अंतर्यामी हो जाता है सर्वसाधारण अव्याकृत है माया जगत बीज उसका प्रवर्तक है ईश्वर को नियंत्रण होने से संज्ञा को होता है तदेव व्याकृत जगत बीज बुद्धिया पहले विशुद्धोपाधि हो गया तदेव व्याकृत जगत बीज भूत बुद्धियात्मा अभिमान लक्षणम व्याकृत हो जाता है जगत कारण व्याकृत तो हुआ नाम रूप हुआ जगत के बीजभूत तो बुद्धि समी बुद्धि बुद्धि में आत्मा अभिमान लक्षण बुद्धि में हम इस अभिमान करने से उसका नाम हिरण्यगर्भ हो गया अभिमान लक्षण है ना, हिरण्यगर्भ गर्भ संज्ञक तो होता है वही ईश्वर जो शुद्ध ब्रह्म है माये उपाधि कोने से उसका नाम ईश्वर सर्वज्ञ हो गया समष्टि बुद्धि में तारदात्म अभिमान करने से उसका नाम ही हिरने है। स्थूल शरीर में अभिमान करेगा तो उसका नाम विराट वैश्वान होता है ठीक है में व्याकृत सर्वजगत कारणे समि बुद्ध व्याकृत जगत बीजभूत बुद्धि बुद्धि है बीजभूत संपूर्ण जगत का और व्याकृत है व्याकृत शुद्ध की अपेक्षा ये व्याकरण होता है क्योंकि माया में कारण रूप से रहता है और सूक्ष्म तन्मात्रा उत्पत्ति होने के बाद बुद्धि आदि बनती तो नाम रूप व्याकरण होने के बाद ही बुद्धि की उत्पत्ति होने से वो उत्पत्ति ही व्याकरण व्याकृति बुद्धि होगी व्याकृत जो जगत कारण है सर्वजगत कारण समि बुद्धि उससे सौ की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ से उत्पत्ति होती है बुद्धि उपाधि का आत्मा से समि बुद्ध आत्मत्वभिमान एवं लक्षण आत्मत्मान लक्षण का उपाधि हिरण्य गर्भ हो गया हिरण्यगर्भ गर्भ को होता है तदेव अंतरअोदूत प्रथम विराट प्रजापति संज्ञा भगवती वही हिरण्य स्थूल शरीर अभिमान से विराट नाम को हो जाता है उसको वैशान शब्द से भी कहते प्रजापति शब्द से भी कहते अंडोपाधिकम विराट ब्रह्मांड उपाधि जिसका अंड ही ब्रह्मांड तद अंतर्भूत प्रथम शरीर उपाधिकम विराट है क्या है अंतर्भूत तद अंतर उठात अंतर्भूत ब्रह्मांड के अंतर उद्भूत अंतर उद्भूत जो समित सूर शरीर है प्रथम शरीर विराट का है इसे उपाधि वाला विराट नाम को होता है प्रजापति नाम हो जाता है ठीक है अंड उपाधिकम विराट तद अंतर्भूत प्रथम स्वरूपाधिकम प्रजापति अनुपाधिकम विराट तद अंतर्भूत के स्थान पर तद अंतर उद्भूत ऐसे पाठ प्रथम स्वरूपाधिकम प्रथम स्वर है विराट विराट शरीर की उत्पत्ति पर इस विराट स्वाधिक स्वरोपाधिक प्रथम स्वर है विराट सर विराट प्रथम स्वरूपाधिक है उसका नाम प्रजापति वही विराट है तद्भुत अग्नि आदि उपाधि देवता तस्मादूता तदुद्भुत उससे उद्भूत प्रकट होते है विराट के सदस्य गोलक इंद्रिय देवता की उत्पत्ति पहले कहा गया है? कही गई ऐसे अग्नि आदि उपाधिमत मत छोटी अग्नि आदि उपाधिमत देवादि संज्ञा होती देव उपाधि वाले आदि नाम को हो जाता है टीका में तस्मा दंडादूताई में नाम उपा उपाधि उद्भूत प्रकट हो गए समिभा समि सर्ग में तदुपाधि प्रज्ञान ऐसे उपाधि वाला ही प्रज्ञान दे देवता संज्ञा होती वही प्रज्ञान ही प्रत्येगात्मा अभिन्न ब्रह्म अग्निदि देवता नाम के हो जाता है देवता शन व्यष्टि बाघादिमा गृहते असुरादय अभिमाघादि व्यक्षिदेता समष्टिदेवता है व्यक्षिदेवता हो जाते हैं सर्वे आध्यात्मिक असुरादी भी व्यक्ति व्यक्षिमनुष्यादिसूपाधिष् मनुष्याद अलग अलग मनुष्यादिस्व उदी संबंध मन से मनुष्यद पशु आदि हो जाता है तथा विशेष स्वरूपाधि स्वी विशेष स्वरूपाधि में दिन्ग भी अहम अभिमान करने से तमाम हो जाता है एक ही शुद्ध ब्रह्म वही स्वर संज्ञक वही हिरण्य वही विराट और व्यष्टिदेह में अभिमान करने से देवता देह अभिमान किया तो अग्नि आदि देवता मनुष्य पुरुष आदि स्वर्ग अभिमान कर तदरूप होता है अभिमान के कारण जिसमें जिस अभिमान करता है तदरूप होता है एक ही चैतन्य है बिंब रूप उसका प्रतिबिंब सर्वद्र दिखता है तो प्रतिबिंब के साथ उपाधि का तारात्म अध्यास होकर के तत्त अपना करके तत्द रूप हो जाता है जैसे प्रतिबिंब में दिखता है दर्पण के कारण दर्पण में गोलाकार चतुष्कोणाकर दीर्घाकार प्रशस्त ज्यादा चौड़ा है तो मुखो के आकृति भिन्न भिन्न दर्पण टेढ़ा है मैला है फटा है तो मुखा में भिन्न भिन्न भेद भेद दिखता है बिंब इस प्रकार एक ही शुद्ध चैतन अलग अलग उपाधि भेद से भिन्न दिखता है वास्तव तो भेद नहीं है ब्रह्मा विशेष उपाधिअनतर तत्व होती उपाधिष्पी तत्समती मनुष्यपुआ दि संज्ञा हो जाता है इसका उपसंहार करते भाष्य में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यतेष् तनाम लाभो ब्रह्मण ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक तत्त नाम रूप का लाभ नाम रूप की प्राप्ति होती शुद्ध ब्रह्म नाम रूप वाला हो जाता है माया उपाधि संबंध होकर के अंतर्यामी हिरण्य इसी क्रम से तम रूप को लाभ करता है ब्रह्म अत्र शेष एवं एवं ब्रह्मादिस्तम योज्य एवं ब्रह्मादि स्तम्भ में सर्वत्र ब्रह्माद स्तंभ पर्यत एव ब्रह्मदिस्तंभ पर्यतः नमूप लाभ ब्रह्म कोष नमूप प्राप्त होता है न सांख्याजीवाच्य अन्नची स्वर नगत कारण अन्थ अथ्याहूत तत्क्रमणो नानूप्या और सांख्य न्यायिक वैशेषिक मीमांसक सब जीवों में भेद मानते है जीवा नामकुम चे नाना ही मानते जीव छस्तिक छह दर्शन में से एक वेदांत दर्शन छोड़कर के पांच दर्शन में तो भेद ही मानते जीव में अरे वेदांत दर्शन में भी केवल अद्वैत तो मत है शांकर मत उसको छोड़कर बाकी सब में जीवों का भेद मानते है जो विशिष्टाद्वैत कहते हैं अद्वैत शब्द तो जोड़ते हैं किंतु अद्वैत परमात्मा है जीव और जड़ जीवात्मा चेतना है जड़ है आकाशादी भूत इनसे विशिष्ट परमात्मा एक है वो विशिष्ट अद्वैत कहते हैं विशिष्ट है अद्वैत विशिष्ट है परमात्मा और सविशेष है और चेतन जड़ विशिष्ट ईश्वर एक है इस अद्वैत शब्द को ईश्वर में जोड़ते है जिसमें जिसका अवय वड़ चेतन सब है सब चेतन जीव नाना जड़ नाना तद विशिष्ट ईश्वर एक अद्वैत शब्द तो वहाँ जुड़ते हैं। इससे अन्य सब मत सांकार को छोड़ कर केवल अद्वित को छोड़ करके जीवों में वेद सब मानते है नाना सांख्या, सांख्या दर्स। अधि भी संख्या लेकर के छह दर्शन पांच दर्शन ले गया और अद्वैत में नाना मत है जीवा नाम एवं नानात्म जीव में ही अनेक भेद मानते हैं। अन्य जीवेश्वर नानात्म जगत कारण अन्य अन्य प्याहु और जीव ईश्वर नानात्म दोनों ही भेद को ईश्वर में नाना अवगर मानते हैं जीव का भेद जगत कारण चा अन्य प्याहु जगत कारण नया कैशेषिकमाणु है जगत कारण प्रधान कारण ईश्वर केवल निमित्त कारण को प्रधान, प्रधानों को प्रकृति प्रकृति प्रधान ही। ही का प्रधान शब्द से कहते का कारण का ही परिणाम होता है त्रिगुणात्मक है साम्य अवस्था में प्रधान है विषम परिणाम होने पर पहले महत्व तो बुद्धि की उत्पत्ति होती है बुद्धि से तन्मात्राओं की उत्पत्ति उससे फिर अहंकार अहंकार तन्मात्रा फिर तन माता से इंद्रिय आदि भूत आदि ऐसे कहते हैं सौ अलग मत है और कोई कोई अलग किससे कोई किससे विभिन्न प्रकार कल्पना करते है तत्क एक ब्रह्म नाना रूप तो फिर एक ही ब्रह्म नाना रूप हो गया एक कैसे संभव है ऐसा संकाम से कहते तदेव से एक भेद भिन्नमें सर्वे ही सर्व प्राणीताकिे ज्ञाएतेकलदा एक आत्माधि सर्वेशाधीना भिन्न उपाधि का भेद उपाधियों का भेद से भिन्न हुआ वास्तव तो भिन्न नहीं है उपाधि भेद से भिन्न नाना नाजीव मानते नातक अंतक उपाधिभेद से नाना मानते हैं एक ही आकाश में नाना माना जाता है घटक उपाधि भेद से इस प्रकार सब उपाधि भेद से भिन्न सर्वे प्राणी भी ही तदेव ज्ञायते, भिन्नम ज्ञायते, सर्वे ही प्राणी भी तार्कि लोग भी विभिन्न प्रकार से जानते उसी एक चैतन्य को सर्व प्रकार ज्ञायते सर्व प्रकार सप रूपेण देवता मनुष्य पशु पक्षी सप रूपेण तदवे एकते एक चिद्पये ऊि जेय प्रमेय जेय यद प्रवचा यतम स्मृत जेयते एक चैतन्यचिदूपै और बाकी सो अध्यस्त बाकी जेय शब्द से जब कहते हैं चिद्भाष्य ब्रह्म में नहीं है, घटपटादि आकाशाद में चिद जड़ पदार्थ में हे किन्त अधिष्ठान तदेवेकमिषान घटा जब कहते घटा घट ही स्वा अवच्छिन्न चैतन्य में है चैतन्य से अधिष्ठान से अति तो घट नहीं है घट शब्द से हम कहते हैं वस्तुतः तो घट चैतन्य ही घट शब्द से हम चैतन व्यवहार का युग होता है घट की सत्ता स्वाधिष्ठान चैतन्य से अति नहीं है अधिष्ठान चैतन्य एक ही है वास्तव इसलिए वही ज्ञ सर्वत्र होता है घटत्व पटत्व न रूपत्व रसत्व जितने पदार्थ है सब वस्तुतः तो रूप एक अद्वितीय ही तत्व है उपाधि के संबंध से उपाधि के साथ तादात्म अध्यास करके उपाधि के धर्म को आरोप करके विशिष्टत्व ने ज्ञात होता है घटो अस्ति, पटो अस्ति, ये सामान्य घटो अस्ति जो वो कहते हैं अस्थि सदरूप ब्रह्म है ये घट उसमें कल्पित है एक सत्य है, है अधिष्ठान सदरूप मिथ्या घट सत्या अधिष्ठान शब्द घट है अध्यस्त दोनों में तादात्म अध्यास होता है एक कहते घटो अस्थि अस्थि अस्थि कह करके वही ब्रह्म ही सर्वत्र ज्ञात होता है उसमें अध्यस्त है घटादि घटो अस्थि पटुअस्थि में घटो भाति इत्यादि में सर्वत्र अधिष्ठान शब्द रूप सिद्ध रूप से सर्वत्र है उसमें घटपट आदि देह मनुष्य आदि पशु आदि सब कुछ अध्यस्त संसुष्ट रूप से अध्यस्त है उनका संसर्ग अध्यस्त वस्तुओं का स्वरूप भी अध्यस्त है और सर्व वस्तु का भान जब होता है अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म भी उसमें भान होता है संस्कृत होकर के तादात्म संसर्ग अध्यस्त तादात्म संसुष्ट सदृप उसमें भान होता है घट कहेंगे वो शब्द रूप से भान होता है सबह ब्रह्म ब्रह्म यद्यपि सर्वपत सत्य है अध्यस्त नहीं है किन्तु संश्लिष्ट अध्यास का विषय हो जाता है घट के साथ रूप तादात का तादात्म अध्यास से है संसर्गाध्यास अधिष्ठान का संसर्ग अध्यास उनसे संश्लिष्ट रूप से अधिष्ठान भी भान होता है सर्व प्रत्यय में सब के विषय में घट में संश्रिष्ट रूप से अध्यस्त ब्रह्म भी भान होता है अध्यस्त होता है स्वरूप नहीं के साथ होता सर्वत्र इसलिए जितने प्रकार ज्ञान होता है अन्यथा अन्य जितने ज्ञान होता है सर्व प्राणी भी तार्किव प्रकार ज्ञान विकल्पित अन्य कथा अन्य कथा विकल्प करते कोई किसी प्रकार कोई किसी प्रकार क्यूँकी अध्यस्त धर्म का अध्यक्ष के साथ सादात्म अभ्यास होने से धर्म का आरोप होता है धर्म अध्यास होता है धर्म एकत्व एक तो अध्यास होने कारण धर्म का अध्यक्ष धर्म में लिखते हैं, ये सब विकल्प करते हैं कस्म प्रमाण आह इसमें प्रमाण कहते हैं महाभारत में एक वद्निम मनो मे प्रजापति इंद्रमेकेरे प्राण मे ब्रह्म इत्यादि स्मृति महाभारत है मनुष्म मनु कैसे कहते मनुष्य एतम एक वर्णनते अग्नि इसको तो कुछ लोग कहते अग्नि मनुम अन्य कोई कहते ये मनु ही अन्य प्रजापति इसको ही प्रजापति कहते वही आत्म चैतन प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इंद्र में एक कोई इंद्र कहते हैं अपर प्राण अपर ब्रह्म शाश्वतम नित्य इत्यादि है मनु में द्वादश अध्याय एक सौ तेईस संख्या है मनुष्मति ठीक तबत कमाय्मात्मा वयपासमेहांभ प्रज्ञ ब्रह्मन अंत में प्रज्ञान ब्रह्म विचारपुरस्स आत्मतारितचार पूर्वक आत्मतः प्रज्ञिन्न ब्रह्मत्मा कर्णसमक प्राण व्यति ये विश्चित कर्ण का समुदाय हे प्राण उस भिन्न है आत्मा संज्ञान आदि सर्वांतकरण वृत्ति अत्य संज्ञानां ज्ञान अज्ञान जितने अंतकरण वृत्ति है उसे भिन्न है सब अंतकरण वृत्ति में अनुगत है तब अनुगत वृत्ति प्रकाश नहीं वृत्ति घट को प्रकाश करने पर भी घटाकार वृत्ति घट ज्ञान को प्रकाश करने पर भी घटाकार वृत्ति भी साक्षी के द्वारा प्रकाश है तद अनुगत चैतन्य स्वप्रकाश है सर्व शरीर से एक ही क्षेत्र सर्व क्षेत्र सुभारत सर्व क्षेत्र में एक ही क्षेत्रज्ञ है जो प्रकाश करने वाले जानने वाला सर्व सदस्य एक सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूत ये सर्व प्रपंच का अधिष्ठान नेत नेट करके सर्व प्रपंच विशेष का निषेध करेंगे अधिष्ठान रहता है निषेध से सौ जी की अवधि अधिष्टान प्रपंच का अधान भूत तो तो सकते अद्वित प्रज्ञान ब्रह्म जे प्रत्येगा शुद्ध हे लक्ष्याशु बुद्ध मुक्त स्वभा वहि नि शुद्ध है ज्ञानस्वूप मुक्त स्वभाम भूत ब्रह्मात्मे फलम वक्त यहस्सरम आत्मतत्व निर्धारित आत्मतः तो कैसे इसे बता दिया प्रज्ञान रूप ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अभी क्या आगे कहने के जा रहे हैं एवं भूत ब्रह्मत्मविदा जो ब्रह्म है वे आत्मा है ब्रह्म अभिन्न आत्मा को जानने वाले ब्रह्मत्मविद तसे फल वक्तु उसका फल कथन करने के लिए ज्ञान का फल कथन करने के लिए सहित नित्यादिश्रुति वाक्य स अस्मा प्रज्ञेना अस्म लोकाक्रम्य अमस्वर्गे लोके सर्वान् कामृत सब स वामम देव एक प्रज्ञात्म आमा लोका अस्मा ज्ञान से अस्मलोकाक्रम्य ईसोक सेक्रम्य पृथक होकर विवेक स्वर्ग लोके और स्वर्गलोक से प्रत्येक पहले व्याह था स्वर्ग का मुख्य अर्थ तो परमानंद ब्रह्म है और यहाँ जो स्वर्ग शब्द है ये गौण प्रयोग है सर्वान काम आप सर्वान कामान आप स्वर्ग को जाकर के ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मुख्य होने के बाद ब्रह्मा भी न होने के बाद नहीं पहले सर्वान कामनाजी जो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ये प्राप्त की प्राप्ति है अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है अपना स्वरूप ही अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसे लगता है ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया गला मिष्ठ माला है ब्रह्म से खो गई माला ऐसे भ्रांति होती अप्राप्त हुई और जो ज्ञान हो गया माला में है तो प्राप्त की प्राप्ति है अप्राप्त की नहीं इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त स्वस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति एक गौन प्रयोग है इसी प्रकार एक होता परिहृत का परिहार कभी तो पश्च पर, पाद में चलते समय कोई रजु आदि लग गया भय हो गया सर्प है दौड़ा फिर देखा कि ये सर्प नहीं रजु है तो सर्प पहले से तो नहीं था कहें सर्प भी चला गया परिहृत है सर्प पहले नहीं था उसका परिहार त्याग हो गया सर्प कहते सर्प नहीं है सर्प चला गया वो वस्तु तो सर्प नहीं था जाने का नहीं फिर वैसे कहते सर्प भी चला गया परिहत का परिहार और प्राप्त की प्राप्ति दो प्रकार है एक अप्राप्त की प्राप्ति एक प्राप्त की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की जो प्राप्ति है अप्राप्त प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान होने से अज्ञान संसार का जो परिहार होता है अपरिहृत का परिहार नहीं परिहृत का परिहार और ज्ञान से ही केवल अपरिहृत भ्रम था संसार मेले में है ज्ञान हो गया तो परिहार हो जाता है तो ज्ञान होते ही सर्वपा सर्वान कामान आप काम्यंत काम है कामना का विषय जब ज्ञान हो गया ब्रह्म प्राप्त हो गया ब्रह्म प्राप्त होने पर ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं जितने काम्य वस्तु सब कुछ ब्रह्म ही है अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यात्मिक की सत्ता नहीं उनसे ब्रह्म ज्ञाप की प्राप्ति से ही सब की प्राप्ति होगी जीवन मुक्ति अवस्था में उसके पश्चात मुक्ति होती अमृत समक्त हो गया मुक्त हो गया प्रारब्ध प्रार्ध्यक्ष के अंत में जैसे वामदेव के लिए इसी प्रकार कोई भी जिस को ज्ञान होगा वो तो मुक्त हो जाता ज्ञान होता है मुक्त हो जाता है ऐसे बुधदारण कहा गया अभी बताएंगे सकामदेव भाष्य में इत्यस इत्यत्र इत्यत्र टीका में श्रुति वाक्य का तात्पर्य कहा है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का फलम है फलम इत वाक्य से तात्पर्य था ये श्रुति वाक्य का भा तात्पर्य फलम इसलिए वामदेवादि पुरुष विशेष से तात्पर्य कोई विशेष पुरुष के लिए नहीं तात्पर्य कि के नहीं प्राप्त किया कोई अमुक व्यक्ति ने प्राप्त किया इसमें तात्पर्य नहीं वो तो ब्रह्म ज्ञानी का फल तात्पर्य इसलिए यह कश्चन ग्राह्य इत्या इसलिए भगवान वास कहते यह कश्चन कोई भी हो अन्य हो वामदेव हो अन्य जिसको ज्ञान हुआ उसी प्रकार संपूर्ण काम्य वस्तु को जीते जी प्राप्त कर जीवन मुक्त होकर के प्रार दक्ष अंत में मुक्त वेद ही को प्राप्त कर लेता है यह कच्चन ग्राह्य हो भाष्य में अन्य एवं यथोतम ब्रह्म वेद यथोद ब्रह्म को जानता है अहमअ्रह्म एवं टीका में कोयम आत्मे उत्तर प्रकार कोयम उपासम करके स्वपद का प्रज्ञान शब्द का ही लक्ष्यार्थ लेकर के शोधन करके ब्रह्म के साथ एकत्व प्रज्ञान रूपम यथोत्तम ब्रह्म प्रज्ञन आत्मना वेद प्रज्ञेन आत्मना प्रज्ञान प्रज्ञान रूपम आत्मा से न जानता है प्रज्ञान अभिन्न आत्मा को जानता है भाष्य में यथोत्तम ब्रह्म वेद प्रज्ञेन आत्मना ये नज्ञेन आत्मना पूर्व विद्वान सा मृत जिस प्रज्ञान रूप आत्मा से अभिन्न अभेद ज्ञान से पहले पूर्व विद्वान से ज्ञान लोक मुक्त हो गए थे तथा तो अयम विद्वान अभी बीजे ज्ञानी वाम देवादी कोई भी हो एक नज्ञान प्रज्ञान अभिन्न आत्मा से अस्मद लोका इत्यादि व्याख्यातम पहले उपक्रम का देह से पृथक निश्चय करके अमृत हो गया पहले आया है वाक्य प्रज्ञेन आत्मना ब्रह्म विद्वंस पूर्वे अमृता अभुवंश प्रज्ञेन आत्मना ब्रह्म प्रज्ञान आत्मा से अभिन्न ब्रह्म को जानने वाले विद्वंस ब्रह्म द्वितियांत ब्रह्म को जानने वाले पूर्वे अमृता अभुवन एक विकुवंश तेन ए तेन व के बुसार आगे जो बकार अधिक अभुवंश तेन अभूवं तेन एक प्रज्ञान इसी प्रज्ञान आत्मा से यथोतम ब्रह्म वेद पहले जिस आत्मा ज्ञान से ज्ञानी मुक्त हो गये थे उसी प्रज्ञान अभिन्न आत्मा उसी ज्ञान से उसी प्रकार ब्रह्म वेद जो जानता है साक्षात प्रकार करता है बामद अन्यवा जो जानता है जाना सो अमृत अभवत जो जिसको ज्ञान हुआ वो मुक्त हो गया इसे जिसको ज्ञान होता है मुक्त हो जाता है तथा तो तथातन विद्वान अभी भी अयमअप तो अयम विद्वान से में अयम कणश वर्तमान काल न भाष्यम आया अयम विद्वान एतन प्रज्ञात्मन अयम कहते हैं इधानतनो इधानीतन इधानतन वर्तमान काल में होने वाले विद्वान एतन उसी ज्ञान से प्रज्ञान प्रज्ञा प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म को जानता है अस्मा लोकाद उत्क्रम्य अमृत समलोक से उत्क्रमण करके अमृत हो जाता है अत्र उत्क्रमणम पक्षि नीडादि ऊर्धगमन न सम्भवती उत्क्रमणम उत ऊर्धव क्रमणम गमनम ऊर््व पर उचल जाना पक्षी जैसे अपने घोषले से नीड से उड़कर के ऊपर चला गया इस प्रकार ज्ञान होने के बाद इसे शरीर से ऊपर उठकर चल जाएगा ब्रह्म को प्राप्त करेगा यह अर्थ नहीं है पक्षुनो पक्षादिव निद यथा पक्षी नमनम उत्क्रमणम नीड से पक्षी का उर्ध्वगमन को उत्क्रमण कहते है तथा तो न संभवती यहाँ उत्क्रमण का अर्थ नहीं की शरीर को छोड़कर ऊपर ज्ञान चला गया किन्तु देहात्म भाव त्याग देह आत्मभाव देहात्मभाव आत्मभाव है आत्मत्व देह से आत्मत्म दे में आत्मत्व देह में जो आत्मबुद्धि है उसका त्याग देह में अहम बुद्धि कारण शरीर तीनों सारे में अहम बुद्धि का त्याग हो जाएगा अहम अस्म ब्रह्म ज्ञान हुआ तो देहात्म भाव का त्याग होता है यही है उत्क्रमण प्रज्ञान आत्मभाव प्रज्ञान आत्म रूपयी हो जाना यही उत्क्रमण देह से पृथक हो गया एक अभिप्रेत रहते हुए भी देह से देहसी देह में हम बुद्धि तो देह से भिन्न है ही देह तो अभ्यस्त है वास्तव में, में नहीं है जैसे आकाश सब के अंदर बाहर एक है ऐसे अपना चैतन्य भी चिड रूप सबके अंदर बाहर एक है असंग भी है देह के साथ उसका संबंध नहीं है मरुभ में जल दिखने पर भी जल का संबंध मरुभ में नहीं है देहादि सारा प्रपंच दिखने पर भी आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है अभ्यस्त है कि अज्ञान के कारण उसमें संबंध मानता था जो ज्ञान हो गया तो संबंध समाप्त हो गया वही पृथक हो जाना ही उत्कर्मण है तो प्रज्ञानात्म भाव एवं अभिप्रत्य प्रज्ञान आत्मना उत्कर्म ये प्रज्ञ रूप आत्मा से ज्ञान हो गया तो उत्कर्मण हो गया प्रज्ञेन आत्मना विद्वान तथा तो प्रज्ञा आत्मा से अभिन्न जानने वाला प्रज्ञा रूप आत्मा तद अभिन्न है प्रत्येक रूप ही ब्रह्म है उत्तम अंगीकार उक्त आत्मतवीकारचि ओंकारेण स्वान्नुभव प्रकटन दृढ़ीकुर्वन मंत्र अस्म लोकाक्रम्य अमस्वर्गे लोक कामन आप अमृत सामववी तो भगवान भाष्यकार अन्ते व्याख्याति से पहले व्याख्यान हुआ इस लोकस्य उत्क्रम पृथक होकर के ध्यात्मा भाव त्याग करके स्वरूप में अवस्थान ही मुक्ति है अमृशन स्वर्ग लोके स्वर्ग लोक निशान रूप प्रत्येक अभिनय स्वयं प्रकाश ब्रह्म में संपूर्ण काम पहले प्राप्त कर लिया अमृत मुक्त हो गया मुक्त हो जाता है मरण रहित तो, मृत मर, रहित तो, मरण होता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का निर्गमन वो रहित तो हो जाता है शरीर रहित तो हो जाता है इति इति ओम कह करके समाप्ति कह के आगे ओम कहते ओम शब्द अंगीकार के लिए कहते ओम स्वीकार करने के तो कर लिए ओम कहते तो ठीका करतेम तत्व जो आत्मतत्व में कहा गया अंगीकार वाचना ओंकार न अंगीकार का वाचक है वा ओंकार स्वीकार का वाचक है ओंकार भगवान भाष्यकार ओम ऐसा कह करके से स्वीकार करते है ओंकार कह करके स्वुभव प्रकटन न दृढ़ीकरण ओंकार के द्वारा अपना अनुभव प्रकट करते इस साक्षात जो कहा गया जताते है अनुभव प्रकट करके इसको दृढ़ करते ये जताते ऐसा करते हुए और ओंकार का उच्चारण भी मंगल होता है ओंकारश्चात शब्द दु ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिरतु तस्मा मांगलिका वह ये स्मृति माया अथ शब्द एक ओंकार और एक अथ ए तो उद्घ दो शब्द है पूरा ब्रह्म कंठम भित्वा बिनी जा पूर्व काल में छठी के आरंभ में ब्रह्म के मुख से भेदन करके निकले ओम अथ शब्द और ओंकार निकले है तस्मात उभो मांगलिको ये दोनों मांगलिक मंगलवाचक है ओम शब्द अथ शब्द इसलिए अर्थ ब्रह्म सूत्र में तो अथात है अर्थ का शब्द अनुशासनम ऐसे के अर्थ शब्द मंगल के लिए भी प्रयोग किया जाता है अर्थ शब्द के श्रवण से ही मंगल होता है ओंकार शब्द के शब्द से ही ब्रह्म सूत्र अर्थ अनंतर अर्थक है अनंतर अर्थ को होने पर भी मंगलवाचक भी है जैसे शंख बीना ध्वनि शंख ध्वनि कोई अन्य किसी उद्देश्य शंख बजाता है किन्दु सुनने वाले को शंख ध्वनि श्रवण से मंगल होता है ठीक इसे आनन्त वाचक अर्थ शब्द भगवान भाष्यकार सूत्रकार व्यास जी प्रयोग करते अर्थात ब्रह्म जी की आशा आनन्तर अर्थक अर्थ शब्द प्रयोग करते हुए अर्थ शब्द के उच्चारण श्रवण से भी मंगल होता है ये मंगलाचरण के लिए भी प्रयोग किया गया मांगलिक उभु अर्थ और ओंकार दोनों मांगलिक है इस स्मृत है अनुसंधान लक्षण मंगलम कर ओम इतिम ओंकार के द्वारा ब्रह्मात्मानुसंधान अनुसंधान लक्षण मंगलम ब्रह्म अभिननात्मा उसका अनुसंधान चिंतन रूप ही मंगल करने के लिए ओम इतिम भाष्यम ओम से कहा गया है इति पंचम खंड भाष्यम तीन अध्याय है प्रथम अध्याय में तो तीन खंड है चतुर्थ अध्याय में एक खंड द्वित अध्याय में प्रथम अध्याय तीन खंड है द्वितीय अध्याय में एक खंड है तृतीय अध्याय में एक खंड है, पूरा पांच खंड है चतुर्थ खंड पंचम खंड एक एक अध्याय में एक एक खंड है और प्रथम अध्याय में तीन खंड है, पंचम खंड वाष्य हुआ प्रथम अध्याय तीन अध्याय है और पांच खंड है यह ऋगी के अंतर्गत ऐतरी उपनिषद एक ही ऋग वेद की जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा इसमें अंत में प्रज्ञान रूप तम पदार्थ का शोधन करके ब्रह्म के अवेद का प्रज्ञान ब्रह्म यही ऋग्वेद महा के महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म चारि वेद के चार महावाक्यों में से ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म इसी माया द्वितीय आरण्य के भाष्यो अध्याय ये तो हुआ तृतीय अध्याय उसके पहले तीन अध्याय आरण्य के आया तो उसमें श्रीमद परमहंस परिवराज काचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री शंकर भगवत कृत बहुच ब्राह्मण उपनिषद भाष्यम समाप्त बहुविच के अंतर्गत तो ब्राह्मण तो भाग में ये उपनिषद उसका भाष्य समाप्त हुआ ये आनंद ज्ञान विरचिता ऐतरे उपनिषद भाष्य टीकायाष्टध्याय यहाँ जो श्रीमद आनंद ज्ञान विरचित लिखा है टिप्पणी में दिया है, अत्र लिखित तो पुस्तक अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती विरचित लगे संभव लिखित तो पुस्तक अभी त तो मुद्रित पहले हस्त लिखित कचुपुस्त अभी हस्तिखित हाथ से मोटे मोटे कलम से सत्यलिखित तो भक्तको उसमें हिस्सा है अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती विरचित ये पहले भी आया था इसी व्याख्या शैली से मालूम होता है ये स्वामी आनंद की टीका नहीं है इसमें थोड़ा अभिक व्याख्या है आनंद गिरी की टीका से स्वामी आनंद गिरी जी का शैली थोड़ी प्रौढ़ है संख्यप में इसमें थोड़ा अभिक है ये शैली से लगता है स्वामी आनंद की यह टीका नहीं है इस लिखित तो पुस्तक में जो आया अभिनव नारायण सरस्वती पाठ मिलता है करते ये टिप्पणी कार्यक्रते सम्भव ये संभव है कि ये स्वामी आनंद गिरी की टीका नहीं अभी तो अभिनव नारायण सरस्वती हुए उनके टीका है उपनिषद से टीका अध्याय ओ वे मन से प्रतिष्ठि मनो मेवाची प्रतिष्ठित आवीरावी वेदश महा शुकं मे नहां सहात वदिष्या सत्यं वदिष्या तमत तदव अवतुत वक्ता ओम शांति शांति शांति ओ शाति शाति शाति श्यशव बागरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिनी व्योम देहाय ऋषि मूर्त नम